नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था तुम्हारी धर्मशीलता है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया रावण ने कहा अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बकबक न कर अरे मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहू है फिर तूने तो सुना ही होगा आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश के हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगत सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा मेरा छोटा भाई विभीषण सो so, वह भी बड़ा डरपोक है मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है वह अब लड़ाई में क्या यानी हो सकता है नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं वे लड़ना क्या जाने हाँ एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा हे hey, राक्षस सच्ची बात कहो क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया रावण जैसे जगद विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा हे रावण जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है वह बहुत चलता है वीर नहीं है उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था क्या सचमुच उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा हे रावण तुम सब सत्य ही कहते हो मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए नीति ऐसी ही है है है सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लगुता है और बड़ा दोष भी तथापि हे रावण सुनो क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया वीर रावण मानो बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सरसियों से निकाल रहा है तब रावण हंसकर बोला बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है नाच कूद लोगों को रिझा मालिक का हित करता है यही उसके धर्म की निपुणता है हे अंगत तेरी जाति स्वामी भक्त है फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा मैं गुण यानी गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान यानी समझदार हूँ इसलिए तेरी जली कटी बकबक बक पर कान यानी ध्यान नहीं देता अंगत ने कहा तुम्हारी सच्ची गुण तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी उसने अशोक वन को को को विध्वंस यानी तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र मारकर नगर को जला दिया तो भी तुमने अपनी गुण के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशक ग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है न क्रोध है और न चिड़ है रावण बोला अरे वानर जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया ऐसा वचन कहकर रावण हंसा अंगद ने कहा पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई अरे नीच अभिमानी निर्मल यश का पात्र यानि कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता रावण रावण रावण यह तो बता कि जगत में कितने हैं मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन एक रावण तो बालिक बलि को जीतने पाताल में गया था तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे बलि को दया लगी तो उन्होंने उसे छुड़ा दिया और फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विचित्र प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है वह बहुत दिनों तक बाल की कांख में रहा था इनमें से तुम कौन से रावण हो खीजना छोड़कर सच सच बताओ रावण ने कहा अरे सुन मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला यानी करामात कैलाश पर्वत जानता है जिसकी शूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार मैंने अगणित बार त्रिपुरार शिव जी की पूजा की है अरे मूर्ख मेरी भुजाओं का पराक्रम दिकपाल जानते हैं जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है दिग्गज यानी दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे यानी अपना चिन्ह भी नहीं बना सके बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ अरे झूठी बकवाद करने वाले क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले अरे नीच अभिमानी संभल कर यानी सोच समझ कर बोल जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राज राजा अनेकों बार डूब गए उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया अरे अभागे दशाशीष वे मनुष्य क्यों करें क्यों रे मूर्ख उद्दंड श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं कामदेव भी क्या धनुर्धारी है और गंगा जी क्या नदी है कामधेनु क्या पशु है कल्प क्या पेड़ है अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है गरुण जी पक्षी है शेष जी क्या सर्प है अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है अरे वो मूर्ख सुन वैकुंठ भी क्या लोक है श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभो जैसा लाभ है सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मार कर, जो लौट गए उनका तो तू कुछ ना बिगाड़ सका रे दुष्ट वे हनुमान जी क्या वानर हैं अरे रावण चतुराई यानी कपट छोड़कर सुन कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता अरे दुष्ट यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे हे गाल न मार, यानी डी श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे तो उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण पर तब क्या तेरा गाल ऐसा ही चलेगा ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा मेरा पुत्र है। और पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है रे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र को बांध लिया बस यही उसकी प्रभुता है समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लांघ जाते हैं पर इसी से वे सभी शूरवीर तो नहीं हो जाते अरे मूर्ख बंदर सुन मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से परिपूर्ण है जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार बीस समुद्रों का पार पा जावेगा अरे दुष्ट मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है शत्रु से प्रीत यानी संधि करते उसे लाज नहीं आती पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को दे फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काटकर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया स्वयं गौरी पति शिव इस बात के साक्षी हैं मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँच विधाता की वाणी यानी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा उस बात को समझकर यानी स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है अरे मूर्ख तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है अंगद ने कहा अरे रावण तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी इससे तूने उसे बीसों बार कहा भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल यानी छिपा रखा है जिससे तूने सहस्त्र बाहू और बाली को जीता था अरे मंदबुद्धि सुन अब बस कर सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता जाता है इंद्रजाल रचने वाले को को वीर नहीं कहा यद्यपि वह अपने अपने ही हाथों से अपने सारे शरीर को काट डालता है अरे मंदबुद्धि समझ कर दे पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं गदहों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते अरे दुष्ट अब मत कर कर मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे हे मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता अरे मूर्ख प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर यानी याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं नहीं तो तेरे मुंह को तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता अरे अधम देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तूने सुने में पराई स्त्री को हर लिया तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत यानी सेवक का भी सेवक हूँ यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे ज़मीन पर पटक कर तेरी सेना का संघार कर और तेरे गांव को चौपट यानी नष्ट भ्रष्ट करके अरे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊँ यदि ऐसा करूँ तो भी उसमें कोई बड़ाई नहीं मरे हुआ को मारने में भी कोई पुरुषत्व यानी बहादुरी नहीं है वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा नित्य का रोगी निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप के खान महान पापी ये चौदह प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर यानी मुझे गुस्सा न दिला अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला अरे नीच बंदर अब तू मरना ही चाहता है इसी से छोटे मुह बड़ी बात कहता है रे मूर्ख बंदर तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उस गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दिया था उसे एक तो उसका दुख उस पर स्त्री का विरह और रात दिन मेरा डर बना रहता है जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं रे मूढ़ जिद छोड़कर समझकर विचार कर जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकट यानी उन्होंने शब्द किया और उन्होंने कर, यानी जोर से अपने दोनों दंडों को पृथ्वी पृथ्वी पर दे मारा, हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन यानी भूत से ग्रस्त होकर भाग चले रावण गिरते गिरते संभल कर उठा उसने उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर लिया रामचंद्र जी के पास फेंक दिए मुकुटों को आते देखकर वानर भागे सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा यानी तारे टूटकर गिरने लगे अथवा क्या रावण ने क्रोध करके चार वज्र चलाए हैं जो बड़े धाए के साथ यानी वेग से आ रहे हैं प्रभु प्रभु ने ने उनसे हंसकर कहा मन में डरो नहीं उल्का वज्र है। और ना केतु या राहु ही है अरे भाई ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं पवन पुत्र श्री हनुमान ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ दिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया रीछ और वानर तमाशा देखने लगे उनका प्रकाश सूर्य के समान था वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे रावण फिर बोला इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वही खा डालो पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों जी आती अरे निर्लज अरे कुलनाशक गला काट कर यानी आत्महत्या करके मर जा मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं पड़ती अरे स्त्री के चोर अरे कुमारग पर चलने वाले अरे दुष्ट पाप की राशि और कामी तू संपात में क्या दुर्वचन बक रहा है अरे दुष्ट राक्षस तू काल के वश हो गया है इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभे नहीं गिर पड़ती इसमें संदेह नहीं नहीं कि तेरी अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दशकंध जिसने एक ही बाण से को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे अरे कुजात जड़ बीस आँखें होने पर भी तू अंधा है तेरे जन्म को धिकार है श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे है वे प्यासे ही रह जाएंगे इसी डर से अरे कड़वी बकबाद करने वाले नीच राक्षस मैं मैं तुझे छोड़ता मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है है ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं तेरी लंका गूलर के फल के समान है तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान निडर होकर बस रहे हो मैं बंदर हूं मुझे इस फल को खाते क्या देर थी पर उदार यानी कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला अरे मूर्ख बहुत झूठ बोलना तूने कहा सीखा बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया अंगद ने कहा अरे बीस भुजा वाले यदि मैंने तेरी दसों जीभें नहीं उखाड़ दी तो सचमुच मैं लबा रही हूँ श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्राण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा अरे मूर्ख यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे मैं सीता जी को हार गया रावण ने कहा हे सब वीरों सुनो पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो इंद्रजीत मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं काक काकभुषुंड जी कहते हैं वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी यानी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता तब लज्जा के मारे सिर नवा बैठ जाते हैं जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संतों का मन नीति को नहीं छोड़ता वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा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 शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया फिर वह राजा बालिका पुत्र यह कहकर चल दिया रणभूमि में तुझे खिला खिलाकर तब तक अभी यानी पहले से क्या बढ़ाई करूं? अंगद ने पहले ही यानी सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। शत्रु के के बल का मर्दन कर, बल की राशि अंगद जी जी ने हर्षित होकर आकर चरण कमल पकड़ लिए उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ यानी उदास होकर महल में गया मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा हे कांत मन में समझकर यानी विचार कर कुबुद्ध को छोड़ दूँ आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी उसे भी आप नहीं लांग सके ऐसा तो आपका पुरुषत्व है हे प्रियतम आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है खेल में ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह यानी हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया रखवालों को मारकर उसने अशोक वन डाला आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था अब हे स्वामी झूठ यानी व्यर्थ ही गाल न मारिए यानी डींग न हाकि मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए हे पति आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए बल्कि आग जग नाथ यानी चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना जनक की सभा में अगणित राजा गण थे वहां विशाल और अतुलनीय अतुल आप भी थे वहां शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याह तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया खा की दशा तो आपने देख ही ली तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हुए विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला और जिन्होंने बाल को एक बाण से मार दिया हे दशकंध आप उन्हें यानी उनके महत्व को समझिए जिन्होंने खेल से ही समुद्र बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है राण में बाके अत्यंत विकट वीर और अंग, वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं हे पति आप उन्हें बार-बार मनुष्य कहते हैं आप व्यर्थ ही मान ममता और मध का बोझ ढो रहे हैं हा प्रियतम आपने श्रीराम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता काल दंड यानी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है हे स्वामी जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया जो हुआ सो हुआ हे प्रियतम अब भी इस भूल की पूर्ति यानी समाप्ति कर दीजिए यानी श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा यहां सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर के शत्रु श्री राम जी हंसकर बोले हे बालिक के पुत्र मुझे बड़ा कौतूहल है हे तात इसी से मैं तुमसे पूछता हूं सत्य कहना जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है उसके चार मुकुट तुमने फेंके हे नाथ बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया अंगद ने कहा हे सर्वज्ञ हे शरणागत को सुख देने वाले सुनिए वे मुकुट नहीं है वे तो राजा के चार गुण हैं हे नाथ वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण है किंतु रावण में धर्म का अभाव है ऐसा जी में जानकर कर ये नाथ के पास आ गए दशाशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है इसलिए हे कौशलराज सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए अंगत की परम चतुर्ता, यानी पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे फिर बाल पुत्र ने किले के यानी लंका के सब समाचार कहे जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो तब वानर राज सुग्रीव रिक्षपति और और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया किया। विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए गए और उनके लिए यथा योग्य चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजेय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय लक्ष्मण जी की जय वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल यानी कोहराम मच गया अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा वानरों की ढिठाई तो देखो यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं मेरे राक्षस सभी भूखे हैं विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया वह बड़ी जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला हे hey वीरों सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ शिव कहते हैं हे hey उमा रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है मानो आकाश को थाम लेगा मांगकर और हाथों में उत्तम सांगी यानी तोमर प्रचंड शूल दुधारी तलवार परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता वैसे ही ये बेसमझ राक्षस भी दौड़ पड़े अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों ढोल और और डंके आदि बज बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। है, अगणित नफीरी और भेरी बज रही जिन्हें कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट यानी समूह देखे देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं औघट यानी ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं उधर रावण और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही थी जय जय जय की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई राक्षस पहाड़ों के ढेर के ढेर शिखरों को फेंकते हैं वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं